भक्ति रित सिंधु रूप गोस्वामी द्वारा विरचित प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैदि भक्ति वाईदी भक्ति के जो अंग हैं वो भक्ति के अंग चौसठ बहुत सारे अंगों में से चौसठ अंगों का मुख्य अंगों का वर्णन करते हैं श्री रूप गोस्वामी प्रमाणों के साथ तो उन अंगों की हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके और हम पहुंचे हैं श्रवण अंग श्रवण कल समाप्त किया और भगवान की आशा अर्थात भगवान से क्या बोलते हैं कृपा की क्षण कृपा की हमेशा राह देखना ये दो अंग कल लिए हमने आज स्मरण से शुरू करेंगे आगे शिल के द्वारा जो अनुवादित ग्रंथ है उसका चल रहा है। दसवाध्याय तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभयतर नरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिले संस्था के द्वारा ज्ञाजन शाक चुर्न्मील श्रीगुरा नम श्री चैतन्य मनोभीषण स्थापित स्वयं रूप कदा मह्यम ददा स्वदाक वंदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवां श्रीूपं साग्रजा सहगन रुनाथ सजीव साइतम सवधुत पिजनसईतम कृष्णचैतन्यं श्रीराधापादान सहगन ललिता श्री विशाखाता श्रीकृष्ण श्री श्री चैतन्य, श्री श्री श्री श्री चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त गृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो कल श्रवण और कृपा कृपा क्षण कृपाई क्षण ये दो थे श्रवण के विषय में थोड़ा एक एक दो बातें जो कर लेनी चाहिए एक तो श्रवण किस व्यक्ति से करना है ये महत्वपूर्ण है वो जानना जो गंभीर भक्त नहीं है या तो भक्त नहीं है जिनको सिद्धांत में समस्या है उनसे श्रवण नहीं करना चाहिए और अभक्त से तो कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए क्योंकि अवैष्णव मुखो गिर पूरी कथा मृतम श्रवणम नई व कर्तव्य श्रवण नहीं कर सब कुछ उसमें आता है तो इसलिए कीर्तन भी हम सामान्य रूप से अलग अलग कीर्तन सुनते हैं अलग अलग प्रवचन सुनते हैं हमारे रेडियो में या तो फोन में तो उसमें हम किस सुन रहे हैं ये ध्यान रखें ऐसे ही इंटरनेट पे बहुत सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम जो अच्छा लगता है हमको जो हमको भक्तिमय लगता है उसको सुन ले इस प्रकार से चयन करने जाएंगे तो हो सकता है कि गलत चीजों में पड़ जाएं। इसलिए किससे सुन रहे हैं सुन है वो अति आवश्यक है ध्यान रखें उसका और अच्छा है कि वरिष्ठ भक्तों से हाँ उसको जचवा ले इनके सुन रहे हैं इस प्रकार से सुन रहे हैं ठीक है ना जैसा भी मुझे कोई बता रहा था कुछ ऐसे कीर्तन घूम रहे हैं स्टूडियो में रिकॉर्ड किए होंगे या तो किसी ने रिमिक्स किए होंगे रिमिक्स होता है ना तो सन्यासी गा रहे हैं कोई और पीछे पीछे सब स्त्रियां कोरस में गा रही है जैसे फॉलो करते हैं तो उसमें सब स्त्रियों की आवाज जो किसी ने बनाया है ऐसा है ऐसी तो चीजें सुनना सही नहीं है एक तरह से और ये सन्यासी का भी उपहास है एक सन्यासी गा रहे हो पीछे पीछे स्त्रिया ही कोरस में गा रही है सन्यासी थोड़ी स्त्रियों के साथ दूर करता है सामान्य कीर्तन होता है उसमें स्त्री पुरुष दोनों की आवाज होती है उसमें ठीक है जैसे कीर्तन मंदिर में करते हैं तो उसमें दोनों आवाज मिक्स होती है पीछे उसमें ऐसी कोई विशेष नहीं होता अब देखें चैतन्य महाप्रभु की लीला में आता है कि एक देवदासी बहुत मधुर स्वर में जगन्नाथ भगवान की लीलाओं का गायन करी जगन्नाथ भगवान की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उनकी तरफ भागते हैं लेकिन फिर आई थिंक दामोदर पंडित क्या किसी ने जगदानंद पंडित या तो दामोदर दो में से किसी ने चेतन महाप्रु को रोका और तब चेतन महाप्रु बा हुए और बहुत धन्यवाद किया कि आपने एक सन्यासी को रोक लिया नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता और तब बताते हैं चैतन्य और फिर वहां पे बताते हैं चैतन्यमृत चैतन्य महाप्रु की एक सन्यासी के लिए सीओ की आवाज सुनना निषेध है बहुत खतरनाक तो ये केवल सन्यासी के ऊपर लागू नहीं होता है जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है उनके लिए ये लागू होता है निश्कितन से भगवत भजनोन्मुख से पारमपरम जिगिनशो भव सागर से विषय नाम अथ च हंत हंत विषभक्षण तो साधु ये, ये श्लोक में जैसे तिर आपको बताते हैं कि जो लोग निष्किंचन बनना चाहते भगवत भजन में उन्मुख होना चाहते हैं। इस भवसागर को पार करना चाहते उसके लिए स्त्रियों को देखना या तो विषयों को देखना और विषय को देखने वाले लोगों को देखना ये दोनों विष खाने से भी ज्यादा खराब है बता तो बताते आप कुछ भी मान लीजिए की कि कीर्तन है कि की प्रवचन है कथा है तो वो वरिष्ठ भक्तों के सलाम के साथ सुननी चाहिए ऐसा नहीं जो भी कुछ इंटरनेट से मिलता है तो सुन ले हम सामान्य रूप तो से सोचते कीर्तन तो हम मन बहलाने के लिए सुनते हैं कीर्तन भजन तो इसलिए वो ऐसा होना चाहिए उसमें मुख्य चीज चयन करने के लिए कि वो हमारा मन बहल जाए अच्छा म्यूजिक होना चाहिए पीछे और अच्छी आवाज होनी चाहिए सुर सुरताल वाली तो वो हमको ठीक लगता है जिसकी वो लेकर के हम डाल देते हैं कार्ड में और फिर फोन में या प्लेयर में सुनते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए सही हो ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि कई मधुर स्वर वाले हरे कृष्ण कीर्तन भजन फिल्मी लोग फिल्मी गायक लोग गाये हैं और मंदिरों में भी आप उन भजनों को पाएंगे जैसे अनूप जलोटा के या फिर कौन है विद्याभूषण जगजीत सिंह जगजीत सिंह हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे बहुत मधुर लगता है लेकिन वो अवैषणव है में आदमी है उनका वो गाने से हमारी भक्ति डाउन होती है सुनने में बहुत अच्छा लगता है हृदय नाचने लगता है लेकिन भक्ति हृदय से निकल जाती है तो इसलिए ऐसा नहीं करें ध्यान रखें किनका सुनना है किनका नहीं सुनना है हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम में तो काफी रेस्ट्रिक्शन रहते हैं ऐसे कि किसका सुनते हैं किसका नहीं सुनते हैं लेकिन गृह उसको फोर्स नहीं किया जा सकता है वो आपको स्वेच्छा से करना होगा इसलिए अपने आप को आप स्वयं बचाएं ब्रह्मचारी आश्रम में तो मना कर देते हैं ये सब चीजें हाँ हाँ लेंगे उनको मिलेगा जो गाइडेंस लेंगे उनको गाइडेंस मिलेगा नहीं लेंगे उनको कभी कभी थोड़ा बहुत ध्यान रख करके दस प्रशंसा करके बीच में एक बार बता करके फिर वापस दस प्रशंसा करके बताना पड़ेगा कभी तो ठीक है उसमें उसने स्वीकार किया तो किया नहीं तो चलाता है आप लोगों को स्वयं गंभीर होना पड़ेगा इसमें और जहां तक प्रवचन सुनने की बात है तो कथाएं भी बहुत उपलब्ध है प्रवचन भी बहुत उपलब्ध है हरी कथा तो किसकी सुननी है यह भी थोड़ा ध्यान में रखें किसी की भी सुन नहीं लें तो लेकिन कथाओं में भी बहुत उल्टा सीधा हो सकता है तो उसको भी जाते परखे फोन दे रहे हैं इनका ठीक है नहीं है पूछे वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे अनुभवी रामगिरिधारी प्रभु है अनुभवी वरिष्ठ कभी चाहे तो मुझे पूछ सकते हैं सवे साथी प्रभु को पूछ सकते हैं वृंदावन चंद्र प्रभु को फोन करके पूछ सकते हैं मुरलीधर प्रभु को फोन करके पूछ सकते हैं ये सब लोग क्या है आ, इनको पता है वाइट वेराइटी क्या क्या घूम रहा है मार्केट में और क्या नहीं सुनना चाहिए क्या सुनना चाहिए और श्रवण में पुस्तक पढ़ना भी आता है शिल की पुस्तक ये अनिवार्य है श्रवण के भाग में शिल की पुस्तक पढ़ना प्रमुख है कुछ भी नहीं हो तो ये तो होना ही चाहिए मान लो आपके पास और कुछ करने के समय नहीं है बहुत कम समय है 10 मिनट है तो 10 मिनट में श्रवण आप क्या करोगे शिल की पुस्तक पढ़ बाकी सब छोड़ दो ऐसा नहीं शिलहपात की पुस्तक के लिए समय नहीं मिला बाकी सब कर रहे तो सबसे महत्वपूर्ण श्रवण है शिला प्रभुपात के बाद अपने गुरु की या गुरु महाराज की हमारे गुरु महाराज की पुस्तक पढ़ सकते हैं ये पुस्तक जो पढ़ना है उसके लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ता है सुनने के लिए आप अपना कार्य करते करते भी सुन सकते हैं लेकिन पुस्तक पढ़ना है उसके लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा क्योंकि तो पढ़ते पढ़ते और कुछ नहीं होता तो वो समय निकले तो उस प्रकार से प्रभुपात की पुस्तक प्रमुख है और उसके बाद अपने गुरु महाराज के हमारे गुरु महाराज और जो सुनना है उसमें शिला प्रभुपात के प्रवचन ये प्रमुख है शिला प्रभुपात के हिंदी प्रवचन काफी कम है कुछ 140 जैसे हैं किंतु उसको बार बार सुने और धीरे धीरे यदि कोई भक्त प्रयास करते हैं तो अंग्रेजी प्रवचन भी प्रभुपाद के धीरे धीरे हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं देखते हैं कितना संभव होता है और बाकी गुरु महाराज के हमारे गुरु महाराज जिसोलि भक्ति विकास स्वामी महाराज तो उनके प्रवचन सुनिए हिंदी में है अंग्रेजी में भी है तो सबसे ज्यादा प्रभुपाद के उसके बाद अपने गुरु के जिन, जिनके अपने अपने गुरु हैं उनको अपने गुरु को तो नियमित सुनना ही चाहिए लेकिन उसके पहले प्रभुपात को फिर अपने गुरु को फिर किसी भक्त को सुने तो अच्छा तो ठीक रहेगा अन्यथा क्या होता है प्रभुपात साइड में गुरु महाराज साइड में और हम जिस भक्त का हमको अच्छा लगता है वही सुनते रहते हैं तो उससे सही प्रगति नहीं हो पाएगी हमारा संबंध ज्ञान भी सही से शायद नहीं बन पाया ऐसा हो सकता है क्योंकि गुरु से सुनना है शिष्य का प्रधान कर्तव्य है गुरु से सुनना तो सुनना चाहिए अच्छे से तो प्रभुपाद और अपने गुरु महाराज ये तो बोनाफाइड है वो सुनना है और उसके अलावा किसी के भी सुनना है तो उसके लिए एक बार जांच परख करा लें कि इनके हम सुन सकते कि नहीं सुन सकते क्योंकि प्रवचन तो काफी मिलेंगे आपको अलग अलग अलग अलग लोगों की कथाएं मिलेगी बहुत भावुकता वाली कथाएं भी मिलेगी या तो बहुत विद्वत्ता वाले प्रवचन भी मिलेंगे लेकिन जांच ले वो ज्यादा अच्छा रहेगा तो श्रवण के विषय में कुछ बातें थी ना अभी आगे स्मरण श्रवण प्रभावे कीर्तन स्वभावे, कीर्तन प्रभावे स्मरण हो स्मरण का महत्व स्मरण बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है यहाँ पे अथ स्मृति यथा कथम किं मनसा संबद्ध स्मृति यदि कोई अपने मन में जिस जिस भाती कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो यह संबंध स्मरण कहलाता है विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है यथा विष्णु पुराणे स्मृत सकल कल्याण भाजनम ये पुरुषम तमजम नित्यम व्रजा शरण तम हरिम व्रजामि शरण हरिम भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं अतः मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूं जो अजन्मा तथा नित्य है पद्म पुराण में इसी स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है यथा चयाण चा प्रयाण प्रयाण चा प्रयाण चन्नाम स्मरता सद्यो नश्यति पाप औो नमस्त चिदात्म मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है तो स्मरण का महात्म्य है और बहुत जगह पर दिया है हरि स्मरण के विषय में सर्व विधि निषेधा श्यूर एतोर एवं किंकर स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जा हमेशा विष्णु का स्मरण करना और कभी उनका विस्मरण न करना सभी विधि निषेध किसी ध्येय के लिए है उनका स्मरण अति आवश्यक है कि हम जो भी सब करने हैं उसमें मुख्य केंद्र है स्मरण करना तो कोई कहेगा कि ये सब क्यों करेगा स्मरण ही करते है ना सीधा सीधा स्मरण नहीं होता इसीलिए तो ये सब बताया तो कहेगा कि सब्जी काटना तेल निकालना पहले तो पहले तो सब कुछ उगाना उसके बाद उस उगा करके उसको मतलब इतनी खेती की मेहनत चार महीने की उसको लेकर के बचाना इसमें से तेल निकालना फिर मसाले उगाना मसाले लेकर के आना ये सब करके बहुत मेहनत करके अंत उसका प्रयोजन क्या है खिचड़ी खाना मान लो यहाँ कुछ भोजन खाना तो कोई बोलेगा ये सब करने की क्या जरूरत है सीधा भोजन ही खा लो ना तो खा पाएंगे नहीं खा पाएंगे तो प्रयोजन बताने का अर्थ ये नहीं है कि उस तक ले जाने वाली जो वस्तु उसको छोड़ दो तो कभी पहुंचोगे नहीं उस प्रकार से स्मरण करना ये एक मुख्य अंग है में. हमेशा स्मरण करना चाहिए जो भी हम ये नाम कर रहे हैं भगवान नाम कर रहे हैं उसमें स्मरण आता है नाम स्मरण रूप स्मरण गुण स्मरण लीला स्मरण अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करने की जो बात है तो प्रार्थना करने में स्मरण होगा ही करना ही होगा स्मरण बिना स्मरण के तो प्रार्थना कैसे होगी तो ये सब वस्तु जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्मरण छिपा है अब देखेंगे शुरुआत से लेकर के अब तक जो भी वस्तु की बात आई है उसमें स्मरण हरेक जगह पर कोई भी कार्य कर रहे इसमें स्मरण आता है और अलग से इस स्मरण को करने का अलग से भी अपने आप में स्मरण अंग है जिसमें जिस अंग में मुख्य रूप से जो भाग है वो स्मरण है जिसमें केवल वो एक अंग का एक आधारभूत भाग स्मरण नहीं है लेकिन मुख्य भाग जो स्मरण है इसमें ज्यादातर स्मरण होता है इसलिए उसको स्मरण रूपी एक अंग के रूप में भी दिया कोई प्रश्न वैष्णव स्मरण और विष्णु स्मरण दोनों एक ही है तो प्रभुपाद की जो लीला है उसका ये स्मरण करते हैं तो वो तो एक ही समान हुआ उसमें कोई भेद नहीं है ना पहले तो एक वस्तु है वैष्णव और विष्णु अलग है वैष्णव विष्णु नहीं है और प्रभुपाद या जो भी वैष्णव है उनकी लीला को उनका क्रियाकलाप को लीला नहीं कहते हैं चरित्र कहते हैं प्रभुपाद लीलामृत जो नाम दिया गया है वो ये पता नहीं होने से नाम दिया गया है चैतन्य के लिए भी लीला उपयोग नहीं हो रहा है चैतन्य चरितमृत उपयोग हुआ है तो उनके जो क्रियाकलाप है उनको चरित्र कहते हैं हाँ तो लीलामृत वो सही नाम करण नहीं है उसका तो वैष्णव और विष्णु विष्णु का स्मरण करेंगे तो वैष्णव का स्मरण होगा ही क्योंकि बिना वैष्णव विष्णु नहीं है और यदि वैष्णव का स्मरण करेंगे तो विष्णु का भी स्मरण होगा ही क्योंकि बिना वैष्णव विष्णु नहीं है बिना विष्णु वैष्णव नहीं है तो इसलिए जब भी कहा जाता है स्मरण भगवान का स्मरण तो उसमें उनके भक्तों का स्मरण आ ही जाता है दोनों साथ में ही होता है प्रभुपाद का स्मरण किए बिना हम भगवान का स्मरण कर ही नहीं सकते साथ में ही होता है वो इसलिए उसमें प्राधान्य की बात ही नहीं आती है बाहर दिखने में ऐसा लग सकता है जैसे अभी आप अर्थविग्रह की पूजा कर रहे हैं तो बाहर दिखने में क्या लगता है आप राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं प्राधान्य उसका दिखता है लेकिन वास्तव में प्राधान्य है गुरु परंपरा का वो पूजा कर रहे हैं आपको तो जा आपको तो उठा के तो उधर खड़ा कर दिया भाई करो पूजा प्राधान्य उनका है लेकिन दिखेगा क्या ऐसे तो इस तरह से प्राधान्य निश्चित नहीं हो पाएगा इसलिए कोई यदि विष्णु का स्मरण कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं तो ये निश्चय नहीं हो सकता है, को वैष्णो का स्मरण नहीं हो रहा है वैष्णो का स्मरण का प्राधान्य नहीं है ऐसा नहीं हो सकता निश्चय वो दोनों स्मरण उसमें रहते हैं इसके स्मरण हमेशा विष्णु और वैष्णो का होता है साथ में हाँ एक तरह से अलग नहीं है लेकिन एक तरह से अलग भी है तो अलग है। तो का तो का स्मरण तो साथ रहेगा। लेकिन यदि कोई अलग करके सोचता है तो उसका स्मरण फिर अलग हो गया जैसे कोई बोलेगा कि मैं तो कृष्ण का स्मरण करूंगा ये तो यहाँ पे तो वैष्णव है ठीक है चलो तो वैष्णव का तो एक प्रभु बात का तो स्मरण किया लेकिन कृष्ण का अलग से स्मरण करना चाहिए तो अलग हो गया तो उन्होंने स्मरण में अलग कर दिया वो सही स्मरण नहीं है अलग से कुछ खल रहा है यदि प्रभुपाद का स्मरण कर रहा हूँ कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहा हूँ कृष्ण का स्मरण पैदा प्रभुपाद का स्मरण नहीं कर रहा हूं तो ये दोनों भेद नहीं है दोनों साथ में ही होता है गुरु महाराज बता रहे थे चैतन्य चरितान के अपने प्रवचन में कि नरोत्म दास ठाकुर के भजन में आता है जो हम सब गाते हैं गुरु वंदना तो उसमें आता है ए जोश घुषु त्रिभुवन इनका जो यश है वो तीनों भुवन में प्रचारित हो ये हमारा कर्तव्य है तो इसको आधार रख करके यदि हम ये सोचते हैं कि प्रभुपात का यश तीनों भुवन में जाना चाहिए मतलब लोग प्रभुपात को पहचानने चाहिए उनका नाम फैलना चाहिए उसके लिए कुछ भक्तों ने मिलकर के फिल्म बनाई प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर जैसे प्रभुपाद लीला अमृत महाराज का उस प्रकार से फिल्म बनाई और उसमें केंद्र इस प्रकार से है कि प्रभुपाद हीरो है तो प्रभुपाद ने क्या क्या बड़े बड़े काम किए इस प्रकार से कि इस प्रकार से प्रेजेंट किया है कि सामान्य लोग प्रभुपाद की महत्ता को समझ पाए समझा है और वो कैसे समझ पाएंगे जब हम इतना दिखाएंगे प्रभुपाद ने कितना कष्ट लिया इतना कष्ट लिया इतना संघर्ष करके देखो इतना सारा प्राप्त किया तो गुरु महाराज कह रहे थे कि वो फिल्म बनने से पहले कि प्रभुपाद के महत्व को सामान्य लोग नहीं समझ सकते वो केवल प्रभुपाद का जो बाहरी दिखावा है प्रभुपाद का जो बाहरी सब आ, क्रियाएं हैं उसको शायद कुछ सराह पाए लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे प्रभुपाद का महत्व जो है उनका जो महात्म्य है वो तो केवल भक्त ही समझ पाते हैं इसलिए जब कहा जाता है कि ए बे जुषु त्रिभुवन तो इसका ये है कि शिल प्रभुपाद के द्वारा प्रचारित जो वाणी है उनका जो उपदेश है वो जब पूरे विश्व में फैला थेला, फैलाया जाएगा और उसको लोग समझने पर जब मजबूर होंगे उसको जब अच्छे से समझेंगे तब वे शिल प्रभुपाद के यश को समझ पाएंगे तो इसलिए कृष्ण भवनामृत का प्रचार और प्रभुपाद जो शिक्षा दिए हैं, वो सबके पास पालन करवाना उन सबको भक्त बनाना ये है न कि उनको एक फिल्मी हीरो की तरह उनके ऊपर फिल्म बना करके सब लोग को नाम पता चलना चाहिए प्रभुपाद नामक कोई संत हुए जिन्होंने इतना सारा प्रचार कर दिया वो उनका यश तीनों जगत में फैलाना नहीं है तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब हम स्मरण की बात करते हैं प्रभुपाद का स्मरण विष्णु का स्मरण वैष्णव का स्मरण तो वो अलग नहीं है यदि हम केवल एक का स्मरण करने जाते हैं तो हम दूसरा समझ नहीं पाएंगे ऐसे शिला प्रो चैतन्य महाप्रभु का फोटो देख करके वो जगन्नाथपुरी में नाच रहे हैं ये देख करके चैतन्य महाप्रभु का स्मरण आता है प्रभुपाद का स्मरण नहीं आता है उस समय तो वो तो केवल चैतन्य महाप्रभु का स्मरण हो गया है? नहीं ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आप स्मरण कर रहे हैं जिस प्रकार से प्रभुपात स्मरण करा रहे दूसरा कोई व्यक्ति जो प्रभुपात से कनेक्टेड नहीं है वो यही पिक्चर देखेगा उस प्रकार से नहीं होंगे इसलिए आपको दोनों साथ में स्मरण हो रहा है ऐसा नहीं है की प्रभुपात का फोटो सामने आ जाए तभी स्मरण भी ना जाता है। स्मृति में है अभी नहीं नहीं कैसे अभी चैतन महाप्रभु भगवान है ये भावना में यहाँ पे नात्र ये सब आप शिल प्रभुपात की शिक्षाओं से तो सुने बस तो स्मरण आ गया है है लेकिन वो माइंड में उस स्ट्राइक होने की बात नहीं है वो स्मरण का ही भाग है वो वहीं से तो आ रहा है आपका स्मरण यही तो स्मरण उसके अनुसार तो आप देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि दो फोटो सामने आने चाहिए तभी दोनों का स्मरण गिना जाएगा ऐसा थोड़ी न दो फोटो सामने आने चाहिए या तो प्रभुपात के हृदय में तैतने महाप्रभु दिख जाने चाहिए या चैतन्य महाप्रभु के हृदय में प्रभुपत दिख जाने दीजिए इस प्रकार से थोड़ी ना होता है स्मरण के विषय में वैदिक प्रथा में वर्णाश्रम में काफी ये होता था सुबह उठ करके तुरंत ही जैसे उठते हैं तो कृष्णा कृष्णा करके उठते हैं नाम और प्रभुपाद का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं गुरु परंपरा का स्मरण करके उनको प्रणाम करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं इस तरह से जो बिस्तर पे हम सोए हैं वहीं पे बैठे बैठे कुछ मिनट तो ऐसे ही निकलते हैं वैदिक प्रथा में ऐसे भी करते थे और फिर अपने पूर्वजों का स्मरण करते थे फिर स्वयं को मनुष्य जीवन प्राप्त हो इसका स्मरण करते थे ये बहुत अमूल्य है इसका स्मरण करते थे और इसको व्यर्थ नहीं गवाना है ये स्मरण करते थे और प्रार्थना करते थे ये सब वस्तु बिस्तर के ऊपर ही होती थी ये सब वैदिक प्रथा के भाग है और कृष्ण भवन के लिए बहुत ही लाभदायक है कि सुबह उठ करके हमको जंप नहीं लगाना है सीधा सुबह उठे शांति से भगवान को शिल प्रभुपाद को प्रणाम करें पहले भगवान को प्रणाम करें चैतन महाप्रु को प्रणाम करें स्मरण करें उनसे प्रार्थना करें कि एक और दिन दिया है आपने हमको जैसे कर दर्शन भी करते हैं लोग कर दर्शन में यहाँ पे लक्ष्मी जी का वास है इस प्रकार से सब वो लोग स्मरण करते हैं हम लोग सीधा स्मरण कर सकते हैं कर दर्शन के बिना भी या कर दर्शन भी करते हैं तो उसमें वास्तविक संबंध ज्ञान से स्मरण कर सकते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमको मिला है और आज एक और सूर्योदय दे हम देखने जा रहे हैं आज के दिन हमारी सब शक्तियां भगवान अपनी सेवा में लगवाएं इसकी प्रार्थना करना हमको भक्ति से विरुद्ध कार्यों से बचाएं पाप कर्मों से बचाएं इत्यादि उसके लिए प्रार्थना करना और कृतज्ञता व्यक्त करना कि हमको एक और मौका दिया भगवान ने एक दिन और दिया उनकी तरफ आने का प्रयास करने के लिए साधन भक्ति करने के लिए गुरु की सेवा करने के लिए तो ये सब प्रार्थना करनी चाहिए उसी समय स्मरण करना चाहिए कि हर रोज स्मरण करना चाहिए संसार दावा नल ली उठ करके कि ये संसार दावा नल है और इस प्रकार से गुरु की कृपा में मुझे, मुझे मौका प्राप्त हुआ है भक्ति करने का एक और दिन प्राप्त हुआ है तो मैं कितना नीच था इसका स्मरण करना चाहिए किस प्रकार के इन्होंने कार्य किए हैं हमारा जीवन सदा पापे राही कुण्य रेश परे रे उद्योग दिया कथो दिया जीवे रे क्लेश ये याद करना चाहिए मैं तो ऐसा हूं ऐसे आदमी को उठा करके गुरु महाराज ने यहाँ पे रख दिया है उनकी सेवा में तो इसलिए अभी मुझे इतना मौका प्राप्त हुआ है पता नहीं ये मौका कब और प्राप्त होगा तो एक एक दिन जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत ही अमूल्य है इसलिए बिना आलस्य के पूरी तरह से लग जाऊ इनकी सेवा में इस हेतु ऐसी प्रार्थना कर आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा में बिना किसी और के लग इस प्रकार से सुबह में स्मरण करना है ये प्रार्थना में, ये प्रार्थना भी हुई और प्रार्थना में भी स्मरण तो है स्मरण ऐसा है कि अलग से कुछ स्मरण आएगा प्रार्थना में इस प्रकार का स्मरण अपने जीवन का स्मरण और फिर स्मरण करना है भगवान के गुण को वो सब जो आगे हमने किया ना कि गुण कीर्तन लीला कीर्तन तो कलयुग में क्या है अकेला स्मरण करना कठिन है इसलिए बोलना पड़ता है साथ साथ जो स्मरण की विधि है उसमें भी थोड़ा बोलो भगवान का कोई स्तोत्र बोलो कुछ स्तुति करो ऐसे चैतन्य महाप्र उपस्तुति करो ऐसे ये सब करते करते सुबह का समय निकालना है और जब हम जब करते हैं तब तो भगवान का नाम स्मरण करने का समय स्मरण कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण कीनो तो ये स्मरण है और स्मरण का बहुत महत्व है सामने यहाँ पे देखा वो वैकुंठ लेकर के जाता है आगे है ध्यान अथ ध्यान अथ ध्यान ध्यानम रूपगुण क्रीड़ा ध्यानम, ध्यानम रूपगुण क्रीड़ा सेवा देष्ठु चिंतन ध्यान करने का है भगवान के स्वरूप गुण कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है ध्यानावस्थित तद्दते नमनशा मनशा पश्यम योगिना विष्णु का स्मरण निश्चित पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है तत्र रूप ध्यानम यथा नार है भगवत चरण द्वंद निर्दमी पापी नोपि प्रसंग वि परम् भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है भगवान के चरण कमलों पर ध्यान भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान तो यहाँ पे हमारे यहाँ अर्चा विग्रह है तो अर्चा विग्रह का जब हम दर्शन करने आते हैं, तो वो भी ध्यान है साक्षात हम देख रहे हैं वो भी एक प्रकार से ध्यान है उनके स्वरूप के ऊपर भगवान का फोटो देखते हैं वो भी उनके स्वरूप के ऊपर ध्यान है मन को लगाना स्वरूप निर्ने में और हमको उस प्रकार से निरीक्षण करना चाहिए कि जब साक्षात पर्चविक्रह हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है तब हम उनको उनकी झलक देख पाए थोड़ा स्मरण करने का प्रयास करना ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से है अर्चा विग्रह उनके चरण कमल के ऊपर विशेष रूप से और कलयुग में क्योंकि जीवों का ध्यान होता नहीं है बहुत क्षमता अच्छा इतनी नहीं है तो इसलिए ये जो ध्यान की विधि है उसमें साक्षात जब सामने होते हैं अर्चा विग्रह तो अच्छे से ध्यान हो पाता है ठीक से ज्ञान हो पाता है तब तो, तो इसलिए अच्छा है कि भगवान का दर्शन करने आए तब वहां पे थोड़ा समय भगवान को ध्यान से खासकर भगवान के चरण कमल को ध्यान करें पहले क्या है लोग हृदय में बसा लेते थे जो भी वस्तु उसको फिर उसका ध्यान कर पाते थे हम लोगों के लिए बहुत कठिन है कलयुग के जीवों के लिए जो पाप की वस्तु होती है उसका ध्यान तो नहीं बरसाते हृदय में तो भी हो जाता है वही हृदय में जल्दी बस जाती है जैसे अभी गाने चल रहे हैं तो ये गाने जो चल रहे हैं इसका कभी हमने हृदय में बसाने का या ध्यान करने का प्रयास नहीं किया है लेकिन एक लाइन सुनते ही फिल्म का नाम हीरो हीरोइन का नाम फिल्म की साल उनका रूप क्या कपड़े पहने थे कैसे नाच रहे थे सब कुछ आ जाता है इसलिए आंखें खुली रखनी पड़ती है क्योंकि आंखें बंद की तो, तो, तो थिएटर शुरू हो जाता है ऐसे गाने सुन, सुनने मात्र से एक लाइन सुनने मात्र से सब कुछ शुरू हो जाता है श्लोक एक याद नहीं रहेगा गाने पूरे के पूरे जो एक दो बार में याद रह गए अब तक नहीं भूले ये कलयुग की जीव की स्थिति है कि पाप कर्म सहज उसका ध्यान हो जाता है वो याद रह जाता है लेकिन जो वास्तव वस्तु है भगवान उनका कुछ भी ध्यान नहीं लगता है संभवतः यहाँ पे भगवान का दर्शन भी कर रहे हो सामने अर्चा विग्रह है और तभी ऐसा कुछ गाना सुना तो अर्चा विग्रह के सामने होते हुए भी वो सब दिखने लगता है ऐसा भी होता है ये मंद स्थिति है। हमारी मति इतनी मंद है इसलिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए ऐसी स्थिति में कि जयताम सूरत पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व प्रदाम भोजो राधा मदन मोहन संबंध के जो अधिष्ठाता देव है राधा मदन मोहन उनसे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं मंद गति हूं और मेरी आप एक ही आप ही मेरी गति है मैं मंद मति हूं मेरी मति हमेशा पाप कर्मों से ही आकृष्ट होती है तो मेरी तो गति आप एक एकमात्र आप ही है आपके तिरण कमल मत सर्वस्व पदाम भोज राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन के पदाम भोज ही मेरी एकमात्र गति है इसलिए आप मुझे अपने चरण कमलों में शरण दीजिए और अपनी जो नाम रूप गुण लीला है स्वयं की आपकी उससे मुझे आसक्त करवाइये और ये सब नाम रूप गुण क्रियाओं से अनासक्त करवाइये इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए यह है हमारी स्थिति इसलिए हम तो साक्षात ध्यान करें वही बहुत है और उसका प्रयास अच्छे से होना चाहिए इसलिए बार बार दर्शन करने आना चाहिए थोड़ा समय लेना चाहिए उसमें भगवान का रूप ध्यान करने के लिए नाम ध्यान करने के लिए तो हम प्रयास कर ही रहे हैं जब करके और कीर्तन में फिर गुण ध्यानम यथा विष्णु धर्मे ये कुर्वंती सदा भक्तिया गुणानुस्मरण हरे प्रक्षीण प्रक्षीण कलुषौ घास हरे पदम विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धर्म में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं दूसरे शब्दों में समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धर्म में प्रविष्ट नया हो नहीं हुआ जा सकता भगवान के रूप गुण लीला का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है गुण के ध्यान की बात है गुण के ध्यान करने के लिए हमको गुणा गुण कीर्तन काफी मदद कर सकते हैं हमको थना में जो गुण कीर्तन होते हैं जैसे अधरम मधुरम है ऐसे काफी भगवान के गुणों को गान करने वाले कीर्तन रहते हैं तो उनको करने से भगवान के गुणों का स्मरण भी होता है उनका ध्यान हो पाता है फिर पद्म पुराण में किया है क्रीडा ध्यानम यथा पाद में सर्वुर्य सर्वादुतमयानी चरे चरित्राणी ललिता पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापो के स्मरण के विषय में एक कथन आता है जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं अद्भुत कार्यकलापो के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है वह सारे भौतिक कलमश से निश्चित रूप से छूट जाता है ये भगवान की लीला के ध्यान के विषय फिर सेवा का ध्यान सेवा ध्यानम यथा पुराणांतरे दूसरे पुराण में सेवा ध्यान के विषय में बताया है सेवा मानसेनोपचारे परे परेवान्मन सागम्यम तम साक्षात्ती कुछ पुराणों में प्रमाण है प्राप्त है कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है तो उसे फल मिलता है है। है और साक्षात भगवान का दर्शन होता है। इस संबंध में में में पुराण कथा आती है कि दक्षिण भारत के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो नहीं था जो नहीं किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ अतः वह अपनी वस्था पर कनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांति पूर्वक जीवन बिताता था वह अत्यंत विशाल विदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता एक ऐसी ही में, जब वह वैष्णव कार्य के विषय में श्रद्धा पूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है, क्योंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था अतः उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य कर राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थल में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के समय सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता ये प्राणायाम या श्वास साधने का अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसीलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र आभूषण मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भलीभांति साफ कर रहा है मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं, जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए ले जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता अपितु गंगा यमुना नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता सामान्यतया भगवान की पूजा करते समय वैष्णवजन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं गंगे च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधो कावेरी जलेशन सन्निधिम गुरु यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता की वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है तब वह पूजा की सारी सामग्री फल फूल अगुरु तथा चंदन एकत्र करता वह इन वस्तुओं को अर्चा विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता तब वह जल फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रह के को अच्छी प्रकार से अर्पित करता जिससे वे तुष्ट हो जाते तब वह आरती करता और इन सारे कार्यो को सही पूजा विधि से पूरा करता वह नित्य ही इस प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा तब एक दिन उस ब्राह्मण के ध्यान, ने ध्यान में यह कल्पना की कि कि उसे खीर बनाई है कि उसने खीर बनाई है और तब उसने उसे अर्चा विग्रह को अर्पित किया किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था क्योंकि खीर ताजी बनी थी अतः वह काफी गर्म थी क्यूंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ क्यों ही उसकी उंगली जल गई तब उसका ध्यान भंग हुआ जब उसने अपनी उंगली को जला देखा तो उससे आश्चर्य हुआ यह सब कैसे हो सकता है क्योंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद विनोदपूर्वक हसने लगे भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी उत्सुक हो और इसी हंसी का कारण पूछने लगी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया प्रति उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी किसी प्रकार सर्व किसी भी प्रकार से सर्वव्यापक है यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उनके उस उसके हृदय में भी हैं इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती हैं और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है तो यह ध्यान का महत्व है यहां पर यह प्रचलित कथा है जो हम लोगों ने बार बार सुनी है कैसे ब्राह्मण तो ध्यान में ही सब कुछ करता है फिर भी उसकी उंगली जल गई इसका अर्थ सब वास्तविक में हो रहा है फिर तो ध्यान की विधि है और ध्यान में सेवा की जा सकती है मानसी सेवा कहते हैं इसको तो ध्यान में तो हमेशा सेवा करते रहना है इसका अर्थ यह नहीं है कि साक्षात सेवा नहीं करना है अपितु तो साक्षात सेवा में भी ध्यान आवश्यक ये इसका अर्थ है क्योंकि यदि साक्षात सेवा करने का सामर्थ्य नहीं है तो कम से कम ध्यान करो इसका अर्थ है कि साक्षात सेवा करने में ध्यान तो सम्मिलित है बिना ध्यान साक्षात सेवा नहीं हो सकती। अपराध तो तो तो होंगे ये में ऐसे ध्यान तो जाएगा उसमें और इसलिए ध्यान तो होता ही है सेवा साक्षात करते है तो ध्यान तो उसमें सम्मिलित है और ध्यान उसमें महत्वपूर्ण है इसलिए यदि सामर्थ्य नहीं है साक्षात सेवा करने का किसी भी कारण से सेहत के कारण कि अशोच अवस्था में उसके कारण साक्षात सेवा का मौका नहीं मिल रहा है तो ध्यान में तो करना ही है वो तो जब साक्षात सेवा करने का मौका नहीं मिलता है तो हमको शांति से मन को शांत करके फिर हम जो रोज कर रहे हैं नित्य कर्म करते थे उसको ध्यान करना है कि हाँ अभी मैं इधर गया फिर ये किया फिर ऐसा किया फिर ऐसा किया ऐसा, किया। ऐसा करके कम से कम उतना तो कर ही सकते तो इसलिए सामर्थ्य में ध्यान है सामर्थ्य में तो ध्यान होता ही है ऐसा नहीं उसमें ध्यान नहीं है और सामर्थ्य में हम जब ध्यान चूक जाते हैं साक्षात करने में तो गड़बड़ होती है वो जब गड़बड़ होती है तो हमको डांटते हैं और डांटते हैं तो ध्यान वापस आ जाता है तो इसलिए यदि थी कुछ चीज ठीक से नहीं बनी सेवा में कुछ अपराध हो गया तो उसके लिए कोई डांटते हैं हमको तो हमें उनका ऋणी हो जाना चाहिए कि ध्यान वापस ला दिया ध्यान नहीं था तो जैसे रसोई बनाते तो छोक जल गया ध्यान नहीं था तो भोग भी लग गया खाने वाले का ध्यान गया इसलिए कंप्लेन हुई कंप्लेन हुई तो जो रसोइया है उसको पकड़ा कि देखो जीरा तो काला हो गया ऐसा भोग लगाते हो भगवान को क्या है आपकी भावना क्या है तो हमें ऋणी होना चाहिए यहा प्रभु सही कहा मेरा ध्यान नहीं था तभी तो ऐसा हुआ होगा तो आगे से ध्यान रखूंगा केवल साक्षात के सेवा नहीं करूंगा ध्यान भी रखूंगा क्योंकि ध्यान आवश्यक है जब मन में सोचने पर ध्यान में सोचने पर छोट जल जाता है तो वास्तव में छोक जल जाता है तो ध्यान तो तो तो कहाँ था? ऐसे <स्थ> तो छोक जल जाए तो उसको फेंक देना होता है यदि उसको फेंकते नहीं है तो जो पुजारी आता है भोग लगाने के लिए थाली बनाने के लिए उसको यदि देखता है और वो भी नहीं फेंकता है तो भगवान के पास यदि पहुंच गया तो पुजारी और रसोईया दोनों को भगवान फेंक देंगे इसलिए ये सोच करके भाई इसको फेंकू नहीं तो मुझे भगवान फेंक देंगे ऐसा सोच करके ध्यान रखना चाहिए कई बार ध्यान होता है लेकिन आलस आलस्य होता है हं? क्या तो उसको फेंक देंगे भगवान यदि ऐसा अच्छा करते हैं तो को को पता ही फेंक देंगे बो पता चला और बोल नहीं रहे मतलब ध्यान से होना चाहिए केवल छोट की आरती उतार रहे हैं और जो दीप है उसमें से एक दीप बुझ गया पांच में से ध्यान कहाँ है <laughs> चला जा रहा है कोई आकर के बोल रहा है प्रभु देखो ये एक नहीं है ध्यान कहा है कहा महत्वपूर्ण है ध्यान और जब हम साक्षात सेवा में ध्यान रखेंगे तो जब असामर्थ्य में है तो ध्यान में सेवा हो पाएगी वहां पे ध्यान स्थिर हो पाएगा अन्यथा साक्षात सेवा में जहां पे स्थान ध्यान स्थिर था जब असामर्थ्य है साक्षात सेवा का तब भी भी ध्यान उधर ही स्थिर होगा जहाँ पे साक्षात सेवा में ध्यान स्थिर था मतलब साक्षात सेवा में यदि हम किसी और वस्तु के बारे में सोच रहे हैं अरे अरे अरे आज तो घर में पता नहीं क्या होगा अरे इसको किया किया था ये किया था, तो ऐसा जो ध्यान होगा तो जब जब सामर्थ्य में तब भी उधर ही ध्यान होगा तब भी सेवा में ध्यान आने वाला नहीं क्योंकि इधर कभी दिया ही नहीं इसलिए मानसिक सेवा के अर्ता प्राप्त होती है जब ये सेवा अच्छे से करते हैं तो धीरे धीरे फिर हाँ ठीक है अभी सही अवस्था प्राप्त होती है ऐसे ही बर्तन धोने वाले मशीन की तरह धोए जाते धोए जाते लेकिन दाग रह गए खुद ही दो बार घिसा मैंने दो बार घिसा के तीन बार घिसा दाग तो नहीं रहना चाहिए ना ऐसा थोड़ी है कि दो बार यहाँ पे फिट कर दिया तो घिस लिया तो निकल जाएगा कभी बिना घिसे निकल सकता है कभी तीन बार घिसना पड़ेगा ऐसा मुझे सवे साथी प्रभु डांटते थे कि हम सबका एक ही समस्या है सब लोग जाते कुछ लोग ट्रेन हो गए कुछ लोग नहीं हुए उतना ही अंतर है शुरुआत में मैं कुकिंग की सेवा थी अहमदाबाद फार्म में बर्तन धोई पतीली बढ़िया से घीसी के बाद प्रभु जी देखने आए पीछे ऐसे किया बोले ये क्या काले दाग है प्रभु तो जी ये ये भी साफ करना होता है करने सब कुछ करना होता फिर साफ किया फिर भी नहीं जा रहे प्रभु जी बहुत घीसा नहीं जा रहे क्या बहुत गिशा नहीं जा रहे लाओ मुझे तो फिर ऐसा करके हथेली ले करके उसको जोर से दबाया और ऐसा किया चलो देखो चले गए ना दम लगाना पड़ता है ये थोड़ी ना आपका टेस्ट लिख रहे हो टेस्ट पेपर लिख रहे हो ब्लैक बोर्ड साहब कर ऐसा थोड़ी ना होता है ये इसमें दम लगाना पड़ता है और उनको सिखाया तेजियस प्रभु ने <laughs> तो ऐसे घिस करके, करके हमारा ध्यान बैठता है था प्रुणी बात प्रुणी आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है वृंदावन चंद्र प्रभु सुन लेंगे ना तो वो एक प्रवचन देंगे बोरेंगे नंदग्राम के सभी भक्तों को सुनना चाहिए क्योंकि वृंदावन प्रभु वृंदावन चंद्र प्रभु की कथा सुनने योग्य है सबसे खराब कुक आज तक उन्होंने जो देखा है वो है क्योंकि उसमें स्वाद ही एक ही जैसा आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से होता है वो इतना नमक डालना है इतना जीरा डालना है इतना ये इतना कप पानी डालना है इतना ये एक ही स्वाद आता है हमेशा वो ऐसा परफेक्शन नहीं पाएगा भाई एक ही स्वाद आता हो हमेशा कुछ रोटी और एक ही दिन रुक था इसलिए ठीक था <laughs> दूसरे दिन भी वही मिलता उनको ठीक है यहाँ पे हम समाप्त करेंगे भक्तिरसा अमृत सिंधु की जाए शिल रूप गोस्वामी प्रभु पाद की जाए शिल प्रभु पाद की जाए गौर प्रेमानंदे